अपना ही हृदय दुखित होता है फिर दूसरे की बात क्या कहनी तो इससे क्या बात निकली कि यदि हम दूसरों के उपकारों को स्वीकार करेंगे ईश्वर के उपकारों को मानेंगे तो इससे हमारा हृदय प्रसन्न होगा आत्मा में प्रसन्नता की उत्पत्ति होगी

और ईश्वर की दृष्टि में भी हम अच्छे माने जाएंगे पिछली कक्षाओं में ध्यान किस प्रकार से हम अच्छी प्रकार से संपादित कर सकें उसके लिए किस किस प्रकार से हम विचार करें चिंतन मंतन करें

कौन कौन से बिंदु हैं फिर जिन मंत्रों के माध्यम से ध्यान किया जाता है उन मंत्रों का हम प्रयोग कैसे किए इन बिंदुओं की चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में किया उनको एक बार दोहरा लेते हैं क्योंकि यदि

बताई सुनी गई बातों को पढ़ी गई बातों को दोहराया ना जाए तो जीवात्मा उनको भूल जाता है और भूल जाने से फिर वो बातें व्यवहार के अंदर नहीं आ सकती क्यों भूल जाता है जीवात्मा प्रत्येदिन भोजन की आवश्यकता होती है शरीर को

इसी प्रकार से प्रतिदिन जीवात्मा को भी स्वाधर करना पड़ता है चिंतन मनन करना पड़ता है ध्यान उपासना करनी पड़ती है क्यों करनी पड़ती है क्योंकि ये आत्मा का भोजन है आत्मा अल्पज्य होने से पड़ी सुनी विचारी हुई बातों को भूल जाता है और

शास्त्रों के अंदर भी उपदेश किया गया है आवृत्ति ही असकृत उपदेशा हो पढ़ी सुनी हुई बातों को बार बार दोहराते रहना चाहिए जब तक वो बातें व्यवहार के अंदर ना आ जाए ध्यान अच्छी प्रकार से संपादित हो

हमारी मनस्थिति ध्यान को अच्छी प्रकार से करने के लिए तैयार हो जाए उसके लिए कुछ बिंदु बताए थे उनको दोहरा देते दिन हमें मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है इस मानव जीवन का प्रयोजन क्या है इस मनुष्य शरीर के माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं

कौन सी ऊँची से ऊँची उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं और उसके कौन कौन से साधक हैं कौन कौन से बाधक हैं इनको हमें प्रतिदिन उपासना से पहले दोहराना चाहिए और दिन भर भी हमें इसको याद रखना चाहिए इससे क्या लाभ होता है कि उपासक सतर्क सावधान रहता है

ऐसे क्रियाकलाप नहीं करता जो कि मुख्य लक्ष्य की, की प्राप्ति में बाधक हो और उसकी प्रवृत्ति संसार की ओर नहीं होती ईश्वर प्राप्ति की ओर होती अगला बिंदु बताया था कि हमें पढ़ते दिन ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार

करना चाहिए ईश्वर के स्वामित्व को याद रखना चाहिए कि जिस संसार के अंदर हम रह रहे, रहे हैं जिस पृथ्वी के ऊपर रह रहे, रहे हैं सूर्य का सेवन कर रहे हैं जल जलवायु औष्टि वनस्पतियों का सेवन कर रहे हैं ये सारे के सारे पदार्थ ईश्वर के हैं ईश्वर ने ये सारे पदार्थ हमें साधन के रूप में दिए हैं।

एक तिल का दाना भी एक गेहूं का दाना भी ऐसा नहीं है जिसको जीवात्मा अपना कह सके। सारे पदार्थ ईश्वर के हैं ये हमें प्रतिदिन दोहराना चाहिए और व्यवहार काल में भी इसको याद रखना चाहिए व्यवहार काल में प्राय बुद्धि क्या रहती है

ये शरीर मेरा है ये कमरा मेरा है ये पुस्तकें मेरी हैं, ये कपड़े मेरे हैं ये गाड़ी मेरी है ये मकान मेरा है ये बुद्धि उल्टी बुद्धि है यथार्थ बुद्धि नहीं है यदि व्यवहार काल में ऐसा उल्टा ज्ञान रहता है तो उससे हमारे

अविद्यादि क्लेश दूर हो जाएं, ईश्वर की ओर से ज्ञान विज्ञान मिले आत्मा की उन्नति हो आत्मा का विकास हो ऐसा नहीं हो पाए इसलिए व्यवहार काल में भी हम सभी पदार्थों को इस रूप में देखें कि ये सभी पदार्थ ईश्वर के हैं ईश्वर ने हमें प्रयोग करने के लिए दिए

व्यवहार काल में भी जीवन के अंतिम लक्ष्य को याद रखना पड़ेगा दिन भर दिन भर ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करना पड़ेगा फिर आप उपासना करेंगे तो सरलता से सहजता से आपका मन ईश्वर के ध्यान में चिंतन में लग जाएगा कोई बाधा नहीं होगी कठिनाई नहीं होगी और यदि दिन भर जीवन के अंतिम लक्ष्य को भूले रहें दिन भर सभी वस्तुओं को पदार्थों को अपना मानते रहेंगे

तो उपासना के काल में मन को रोकना कठिन हो जाए अगला बिंदु है व्याप्य व्यापक संबंध ईश्वर सर्वव्यापक है सभी पदार्थ व्याप्य हैं ईश्वर प्रत्येक पदार्थ के बाहर भीतर निरंतर व्याप्त हो रहे हैं औोधप्रोत हो रहे हैं कोई भी परमाणु ईश्वर से रहित नहीं है कोई भी स्थान ईश्वर से रहित नहीं है

ये संध्या उपासना से पहले भी इसका चिंतन करना है और दिन भर भी हमें ईश्वर को व्यापक के रूप में देखना है सब जगह ईश्वर विद्यमान हैं व्यापक प्रत्येक मनुष्य के भीतर है बाहर हैं हमारे भीतर है बाहर है दिन भर ये बुद्धि हमारी बनी रहे और उपासना काल में तो ये बनानी है तो उससे

बहुत ही सरलता से उपासना अच्छी हो जाएगी अगला बिंदु था कि हम मन, इंद्रिय आदि पदार्थों को जड़ स्वीकार करें पहले वाले बिंदु व्याप्त व्यापक संबंध में जब हम ईश्वर को व्यापक के रूप में देखेंगे और सभी पदार्थों को व्याप्य रूप में देखेंगे

उसका क्या लाभ होगा जब सभी पदार्थों को इस रूप में देखेंगे कि उनका स्वामी ईश्वर है तो इससे क्या लाभ होगा ईश्वर का महत्व हमारी दृष्टि में बहुत अधिक बढ़ जाएगा और संसार के पदार्थों का महत्व बिल्कुल कम हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं को याद रखने से उनके ऊपर विचार करने

मन जड़ है इनको चलाने वाला मैं जीवात्मा चेतन हूँ ये विचार भी मनोनियंत्रण में सहायक है पर यह भ्रांति रहती है कि मन अपने आप चला जाता है विचारों को उठाता है मन चेतन नहीं है जड़ है वो जीवात्मा के इच्छा प्रयत्न के बिना कोई भी विचार उत्पन्न नहीं कर सकता तो ये विचार

ये बात यदि हमें समझ में आएगी याद रहेगी तो मनोनियंत्रण में सहायता मिलेगी अगला बिंदु बताया था ईश्वर परिधान की स्थिति ईश्वर परिधान किसे कहते हैं जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ जान रहा हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं

इसी प्रकार से ईश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं हमारे विचारों को क्रियाकलाप को वाणी को सुनते रहते हैं जानते रहते हैं देखते रहते हैं ये ईश्वर परिणाम की स्थिति बना है उपासना जितने समय तक आप उपासना कर रहे हैं उतने काल तक ईश्वर परिणाम की स्थिति बनी रहे और दिन भर भी

ईश्वर परिधान की स्थिति रहे योग दर्शन के अंदर जो साधनपाद है उसके पहले सूत्र में जिस क्रिया योग की चर्चा की गई है उस क्रिया योग में एक विभाग है ईश्वर परिधान का सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम तत्पल संयासो हो

अर्थात ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए हम निरंतर अच्छे कार्यों को ही करें आप झाड़ू लगा रहे हैं भोजन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उस समय क्या अनुभव करें कि ईश्वर मेरे साथ है, मुझे देख रहे हैं जान रहे हैं और उन कार्यों को करते समय कोई लौकिक फल की इच्छा ना करें

कि कोई मेरे को अच्छा माने कोई मेरे को सम्मान करे कोई मेरे को सुख सुविधाएँ दे इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ अथवा किसी के भय से कार्य ना करें अपितु इस दृष्टि से कार्य करें कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये सामाजिक कार्य है अथवा व्यक्तिगत कार्य है ये ईश्वर का आदेश है ईश्वर का आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ

मुझे कोई इसका लौकिक फल नहीं चाहिए कोई सम्मान नहीं चाहिए सुख सुविधाएँ नहीं चाहिए अधिकार नहीं चाहिए तो इन भावनाओं से हम व्यवहार काल में कर्मों को करेंगे तो उपासना हमारी अच्छी प्रकार से संपादित हो एक बंदु और बताया था इसमें कि हम ईश्वर के साथ जो हमारे संबंध हैं

कौन कौन से संबंध बताए थे ईश्वर और जीवात्माओं के ईश्वर हमारा पिता है हम ईश्वर के पुत्र हैं ईश्वर हमारी माता है हम ईश्वर के पुत्र हैं ईश्वर हमारा स्वामी है हम ईश्वर के सेवक हैं ईश्वर हमारा राजा है हम ईश्वर की प्रजा हैं ईश्वर हमारा गुरु है हम ईश्वर के शिष्य हैं ईश्वर हमारा उपास्य है हम ईश्वर के

ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये उज्जय स्वामी सत्यपति महाराज की बातें हैं उन्होंने इनको व्यवहार में लाया है और हम भी व्यवहार में लाते रहते हैं उससे लाभ हुआ है और आपको भी लाभ की दृष्टि से बताया तो जब ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा

हम ईश्वर को पिता अथवा माता के रूप में देखने लगेंगे और ईश्वर को अपने समीप भी अनुभव करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा निर्भयता पुरुषार्थ आनंद आदि की प्राप्ति होगी ईश्वर हमारे समीप है और हमारा पिता है

हमारी माता है फिर हम भयभीत नहीं होंगे पुरुषार्थी बनेंगे जैसे उदाहरण के लिए एक बालक अपने पिता की गोद में बैठा हुआ है और पिताजी के साथ किसी मेले में जा रहा है पीछे से कोई बाबा आ रहा है साधु आ रहा है तो वो बालक

क्या करता है उस बाबा को साधु को घूसे दिखाता है उस समय वो निर्भीक है उसको पता है मैं पिता की गोद में हूँ मेरा कोई बेगाड़ नहीं सकता कुछ देर के बाद वो बेचारा बालक अकेला हो गया पिता से बिछुड़ गया रोने लग गया अब वो क्या है व्यधित हो गया

इसी प्रकार से जब हम ईश्वर को अपने समीप पिता के रूप में अनुभव करेंगे तो हमारे अंदर निर्भयता आएगी उत्साह आएगा पुरुषार्थ की भावना आएगी अपने संबंधी यदि बैठे हों मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में गया है खेल प्रतियोगिता है या और कोई दूसरी प्रतियोगिता है

और वो उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है और उस प्रतियोगिता में देखने के लिए उसके संबंधी भी आए हुए हैं तो वो बड़े उत्साह से उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और यदि कोई संबंधी नहीं है कोई देखने सुनने वाला नहीं है संबंधी जानने वाला नहीं है तो इतना उत्साह नहीं रहता इसी प्रकार से जब हम ईश्वर को अपने समीप

संबंध स्थापित करते हुए अनुभव करेंगे तो अच्छे कार्यों में हमारा उत्साह रहेगा तो ये कुछ बिंदु हैं इनको हमें प्रतिदिन उपासना से पहले दोहराना चाहिए दिन भर भी यथाशक्ति इनको याद रखने का प्रयास करें और इनके ऊपर अलग से बैठकर विशेष चिंतन मनन भी करते हैं

मंत्रों का प्रयोग कैसे करें इसके विषय में भी आपको बताया था कौन कौन से बिंदु बताए थे मंत्रों का प्रयोग करने से पहले ओम शब्द का प्रयोग करें संबोधन के रूप में मंत्रों को ठीक ठीक याद करें मंत्रों के शब्दों के अर्थों को याद करें ऋषिकृत भाष्य को प्रमुखता दें उनमें जो अर्थ दिए गए हैं फिर उन अर्थों के ऊपर

विचार करें एक एक अर्थ के ऊपर विचार करके उस अर्थ को निश्चित करें वो अर्थ हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए उसके विषय में हमें किसी प्रकार की कोई संशय भ्रांति नहीं रहनी चाहिए और मंत्रों का प्रयोग करते समय ईश्वर परिधान की स्थिति भी रहे ईश्वर के साथ संबंध भी बना रहे

तथा समर्पण का भाव भी रहे मंत्रों का प्रयोग करते थे समर्पण भाव के दो विभाग बताए थे एक विभाग था कि मैं इस समय जिन मंत्रों को बोल रहा हूँ ये ईश्वर की विद्या है ईश्वर के लिए साधनों से ज्ञान विज्ञान से सामर्थ्य से

इन मंत्रों का मैं प्रयोग कर पा रहा हूँ ये समर्पण का एक विभाग है और दूसरा विभाग है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का नियम क्या है कि प्रार्थना करने से पहले प्रार्थी को पुरुषार्थ करना आवश्यक है क्योंकि ईश्वर का ये नियम है

ईश्वर आलसी परमात्मों की प्रार्थना को पूरी नहीं करता जो जिस विषय में प्रार्थना कर रहा है वो अपनी ओर से उस प्रार्थना के विषय को प्राप्त करने के लिए जितनी उसके पास शक्ति है सामर्थ्य है ज्ञान विज्ञान है साधन है उनका पूरा उपयोग करे। और फिर जब उपयोग करने के बाद वो बार बार असफल होगा

फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है उसके पास सामान है 20, 30 किलो का भार है वो उस भार को उठाकर अपने सिर के ऊपर रखना चाहता है उसने उस भार को उठाने का प्रयास किया सिर के ऊपर रखना चाहा

कई बार प्रयास किया परंतु तो सफलता नहीं मिली अब वो क्या करता है किसी दूसरे व्यक्ति से निवेदन करता है कि आप कृपा करके भार उठाकर कर सिर पर रखने में, में मेरा सहयोग कीजिए अब उसको अनुभव हो गया ना कि मैं भार नहीं उठा सकता सिर पर नहीं रख सकता अब वो प्रार्थना करता है। इसी प्रकार से जब उपासक

प्रार्थना के विषय में पुरुषार्थ करने पर बार बार असफल हो जाता है तो उसको यह अनुभूति होती है कि ये जो प्रार्थना का विषय है ये ईश्वर की सहायता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और इस प्रकार जब प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना का जो फल है अभिमान का नाश

वो अभिमान का नाश होता है और यदि पुरुषार्थ ना करे केवल प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना का फल मिल जाए सहायता मिल जाए अभिमान का नाश हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए तो ये मंत्रों के प्रयोग की विधि बताई और उपासना में हम आत्मा मन की स्थिति

कैसे अच्छी प्रकार से संपादित करें इसके विषय में आपको बताया था इसको याद रखें लिख लें बार-बार दोहराते रहें जिससे कि के अंदर रहे एक विषय चला था हमारा बीच में कि मंत्रों के जो अर्थ होते हैं

उनके ऊपर विचार करके उनका निश्चय करना ये जो अर्थों का निश्चय किया जाता है इसके दो विभाग हैं पहले विभाग में प्रमाणु का प्रयोग किया जाता है शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण

उपमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण इन प्रमाणों से उस विषय को सिद्ध किया जाता है दूसरा विभाग है प्रतिपक्ष उठाकर संशय उठाकर उसका समाधान करना ये जब दो विभाग करेंगे तब अर्थ का निश्चय होगा और जब अर्थ का निश्चय हो गया कि ईश्वर सर्वरक्षक है और ऐसे ऐसे रक्षा करता है

जब हमें ये समझ में आ गया तो हम ईश्वर के समान सर्वरक्षक बनेंगे और यदि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर रक्षा कैसे करता है तो फिर हम ईश्वर जैसे सर्वरक्षक कैसे बनेंगे इसलिए उसके लिए विचार और निश्चय आवश्यक है इसी प्रकार से ईश्वर न्यायकारी है हमें भी इस न्यायकारी गुण को धारण करना है तो ईश्वर न्यायकारी कैसे है

हम कैसे बन सकते हैं ये तभी हमें स्पष्ट होगा जब हम इसके ऊपर विचार करेंगे और उसका निश्चय करेंगे सर्वरक्षक का विषय हमने लिया था पहले एक बार दोहरा लेते हैं पक्का हो जाएगा द्विदा बद्धम सुबद्धम भवजी ये व्याकरण का सूत्र है दो बार बांध लेने से वो वस्तु क्या है अच्छी प्रकार से

मजबूत हो जाती है एक बार बांधा है तो खुलने की संभावना रहती है ईश्वर सर्वरक्षक है इसको हमें पहले विचार करना है सर्वरक्षक सब कौन है किस किस की रक्षा करते हैं कैसे रक्षा करते हैं ये तो आपको याद ही होगा किस किस की रक्षा करते हैं ईश्वर जगत तस तस्ंग

जड़ जगत चेतन जगत की रक्षा करने वाले हैं ब्रह्मणस्पतिंग वेद की रक्षा करने वाले हैं अपने उपासकों की रक्षा करने वाले हैं ये हमें शब्द प्रमाण से पता लग रहा है ईश्वर किस किस की रक्षा करते हैं अब हमें अनुमान प्रमाण से सिद्ध करना है कि ईश्वर सर्व रक्षक है

और ईश्वर के गुणों को अनुमान प्रमाण से सिद्ध करने के लिए कौन से अनुमान का प्रयोग करें अनुमान प्रमाण में भी अनेक विभाग हैं। जैसे एक अनुमान होता है लिंग को देखकर लिंगी का अनुमान करना आपने धुआं देखा पहले आपने 50 बार अग्नि और धुएं को साथ साथ देखा था

अब इक्यावनवी बार आपने केवल धुआं देखा तो धुएं को देखकर अब अग्नि का अनुमान होगा ये वाला अनुमान ईश्वर के ऊपर घटित नहीं हो सकता ये वाला अनुमान जीवात्मा के ऊपर घटित नहीं हो सकता क्योंकि आपने ईश्वर को देखा ही नहीं जीवात्मा को देखा ही नहीं वहाँ तो आपने अग्नि और धुएँ को दोनों को देखा था फिर एक को देख दूसरे का अनुमान किया था दूसरा अनुमान होता है

सामान्य तो दृष्ट वो किसी नियम के आधार पर अनुमान किया जाता है जैसे उदाहरण के लिए ईश्वर सर्वरक्षक है इसमें एक विभाग लेते हैं ईश्वर सज्जनों की रक्षा करते हैं अब

सज्जनों की रक्षा करते हैं ये हमको अनुमान प्रमाण से सिद्ध करना है इसमें एक नियम लेंगे कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है परंतु उन कर्मों का फल भोगने में परतंत्र है ये हमने नियम ले लिया है और इस नियम के आधार पर हमें ये सिद्ध करना है कि ईश्वर सज्जनों की रक्षा करते हैं सज्जन कौन होते हैं

जो अच्छे कार्यों को करते हैं उनको सज्जन कहते हैं और जो अच्छे कार्यों को करते हैं उनके पास उत्तम बुद्धि होती है। वो अच्छा निर्णय लेते हैं तो ये जो उनको उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई ये किस में दी बुद्धि पल है और अच्छे कर्म करना ये क्या है कर्म

कर्म का फल क्या है उत्तम बुद्धि ये कैसे पता लगा कि कर्म का फल उत्तम बुद्धि है ईश्वर ज्ञान के रूप में भी फल देता है नहीं देता साधनों के रूप में भी फल देता है ज्ञान के रूप में भी फल देता है जो अच्छे कर्म करता है ईश्वर उसके ज्ञान को शुद्ध करता है उसके विवेक को बढ़ाता है

और जो बुरे कर्म करता है ईश्वर उसके अंदर अविवेक उत्पन्न कर देता है क्या परमाणु योगदर्शन का सूत्र है हिंसा दया आप जानते होंगे आप अब कार्य अनुमोदिता क्रोध लोभ मोह, मोहपूर्वक

दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना ईश्वर कर्मों का फल दुख के रूप में भी देता है और ईश्वर कर्मों का फल अज्ञान के रूप में भी देता है पाप कर्मों का फल इससे क्या बात निकली अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में देता है और ज्ञान के रूप में भी देता है तो जो

सज्जन व्यक्ति को उत्तम ज्ञान मिला है जिसके माध्यम से वो ठीक ठीक निर्णय ले रहा है और रुचि से प्रसन्नता से अच्छे कार्यों को कर रहा है तो ये उत्तम कर्मों का फल किसने दिया ये हमें नियम से पता लगा कि कर्मों का फल भोगने में प्रतंत्र है और वो कर्मों का फल कौन देगा स्वयं तो, तो लेगा नहीं प्रकृति जड़ है वो दे नहीं सकती

तो परिशेष न्याय से क्या सिद्ध हुआ कि ईश्वर ने उसको अच्छे कर्मों के फल स्वरूप उत्तम बुद्धि दी उसकी अच्छे कार्यों में रुचि हो गई श्रद्धा हो गई और इस प्रकार से ईश्वर ने उसकी रक्षा की तो ये हमने अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर दिया कि ईश्वर सज्जनों की रक्षा करता है शब्द प्रमाण से तो सिद्ध ही है यजमानस से चौधितम

दिग्वेद में मंत्र आता है कि ईश्वर यजमान को प्रेरित करने वाला है यजमान की बुद्धि को प्रेरित करता है इस प्रकार से प्रमाणों से सिद्ध करने के बाद एक उपमान प्रमाण होता है उपमान प्रमाण क्या होता है किसी उपमा के माध्यम से उस बात को सिद्ध किया जाता है

अब ईश्वर सज्जनों को बुद्धि देकर रक्षा करता है इसको हम एक उदाहरण से सिद्ध करेंगे जैसे हम संसार के अंदर देखते हैं कि जो विद्यार्थी गुरुजी के पास पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थी अच्छे नियम में चलने वाले हैं पुरुषार्थी है बुद्धिमान है, है गुरुजी के अनुकूल चलते हैं तो गुरुजी जी उनको विशेष उत्साह से रुचि से उनको पढ़ाते हैं

विशेष ज्ञान विज्ञान देते हैं क्यों देते हैं उनके अच्छे आचरण के कारण उनके पुरुषार्थ के कारण इसी प्रकार से ईश्वर भी जो अच्छे कर्मों को करता है ईश्वर उनको विशेष ज्ञान विज्ञान के रूप में सहायता देते हैं ये हमने उपमान परमाणु से सिद्ध कर दिया अब परमाणु से सिद्ध करने के बाद संशय भी उत्पन्न हो सकता है आपके मन में कि ईश्वर धार्मिकों की रक्षा कहाँ करता है

संसार में तो हम देखते हैं कि धार्मिक व्यक्ति बेचारे दिन हीन दरिद्र दिखाई देते हैं उनके पास इतने साधन नहीं होते और जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो बड़े साधन संपन्न होते हैं ऐश्वर्यशाली होते हैं तो ये संशोधन हो जाएगा तो इसका निवारण कैसे करेंगे कि सुख और दुख दुखों के निवारण का संबंध

से है ज्ञान विज्ञान से है जिसके पास साधन कम है यदि ज्ञान विज्ञान है तो वो आनंद में रहेगा और जिसके पास बहुत अधिक साधन है और आत्मा में विवेक नहीं है ज्ञान विज्ञान नहीं है सहन शक्ति नहीं है कोई प्रतिकूल चल पड़ता है तो उसको सहन नहीं कर पाता क्रोधित हो जाता है लोभी हो जाता है ईर्षा हो जाता है अभिमानी हो जाता है तो

आत्मा में अविवेक होने के कारण साधन सम्पन्न व्यक्ति भी क्या है दुखी रहते हैं चिंतित रहते हैं अशांत रहते हैं और जो धार्मिक व्यक्ति हमें दिन दीनहीन दिखाई दे रहा है दरिद्र दिखाई दे रहा है उसकी आत्मा में विवेक होता है वो हमेशा आनंद में रहता है वो समस्याओं का समाधान करता जाता है उसके सामने बाधाएँ कम आती है उसकी आवश्यकताएँ कम होती है और वो संतुष्ट होता है तो इस प्रकार से हमने

परमाणु से सिद्ध करके संशय उठाकर कर ये निश्चित कर दिया कि ईश्वर क्या है सज्जनों की रक्षा करने वाला है अब हमें समझ में आ गया ईश्वर सज्जनों की रक्षा करता है अब हमें इस गुण को अपने अंदर धारण करना है हम भी सज्जनों की रक्षा करें ईश्वर के समान अब कैसे करेंगे अब हमें समझ में आ गया ईश्वर ऐसे ऐसे रक्षा करता है सज्जनों की तो हम भी जो सज्जन व्यक्ति हैं

उनका उनके साथ प्रिय आचरण करें उनकी रक्षा को उनकी रक्षा करें उनके बल को बढ़ाएं, जैसे ईश्वर उनके बल को बढ़ाता है उनकी रक्षा करता है उनका प्रिय आचरण करता है तो इस प्रकार से ईश्वर का सर्वरक्षक गुण जल हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा फिर हम उसको धारण कर सकेंगे और यदि समझ में नहीं आएगा तो ये गुण हम धारण नहीं करते

इस प्रकार से हमें अर्थों का विचार करके एक एक अर्थ का विचार करके उसके ऊपर अलग से बैठ निश्चय करना चाहिए प्रमाणों के माध्यम से और संशय उठा अब संज्ञा उपासना का प्रारंभ करते हैं आसन लगा लेंगे कमर गर्दन सीधी रहेगी शरीर को शिथिल कर देंगे

तीन बार प्राणायाम करेंगे बाहर निकालने की आवाज ना आए धीरे धीरे श्वास को बाहर रखेंगे मन में ओम का जब चलता रहे

उसका अर्थ भी करते रहें जितनी रुचि है जितना सामर्थ्य है उतना बाहर रोक कर फिर धीरे धीरे अंदर लें सामान्य रूप से पूरा अंदर नहीं भरना जितना आ सके उतना अंदर अंध्वास लेकर फिर पुनः इसी प्रकार से धीरे से बाहर कर तीन बार इस प्रकार प्रारंभ करें

जैसे संध्या उपासना नहीं छोड़नी चाहिए इसी प्रकार से प्राणायाम भी नियमित रूप से करना चाहिए उनको छोड़ना नहीं चाहिए नियमित रूप से करेंगे तो उससे हमें लाभ होगा कभी करा कभी नहीं किया तो उससे हम लाभान्वित नहीं होता पाएंगे ये हमारा दृढ़ नियम होना चाहिए कि संध्या भी करनी है प्राणायाम भी करना और जब

नियमों को धारण करते हैं तभी उन्नति होती है बिना नियमों को धारण किए मनुष्य की उन्नति नहीं होती है।

देर बाहर श्वास रोकने की इच्छा ना हो तो थोड़ी देर रोकें परंतु रोकें

सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जीवन लक्ष्य ईश्वर का स्वामित्व व्यापक व्यापक संबंध ईश्वर का परिधान ईश्वर के साथ हमारे संबंध मन बुद्धि आदि का जड़त्व और संसार का स्वरूप संसार

ये सभी पदार्थ सभी संबंध अनित्य हैं संसार अनित्व नहीं कर सकता जीवात्मा का स्वरूप मैं जीवात्मा अनुरूप हूँ निराकार हूँ चेतन हूँ और ईश्वर का स्वरूप ईश्वर निराकार है चेतन है सर्वयापन है उस सबको ध्यान में रखते हुए अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और जो प्रयोग की विधि है उसके अनुसार प्रयोग करेंगे

समय ये नियम लें इस समय उपासना संबंधित विचारों को ही उठाऊंगा दूसरे विचारों को बंध नहीं होगा ओरो तत्सवे भरो

गायत्री मंत्र में सबके लिए प्रार्थना की गई है व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है और जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो इससे हमारा हृदय विशाल होता है हमारे अंदर उदारता की भावना आती है सबके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है सबके प्रति हित की भावना उत्पन्न होती है और जब ये भावना दृढ़ हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति जब हमारा कोई अनिष्ट अन्याय अपमान करता है तो उसके प्रति हमारे मन में कोई

गलत विचार उत्पन्न नहीं होता उसके प्रति प्रेम भाव बना रहता सब गे गे की की है सबके लिए प्रार्थना की गई है परमेश्वर आपकी कृपा से आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि की सब मनुष्य आपके शुद्ध गुण स्वभावों को निरंतर धारण करें आपकी कृपा से कोई भी मनुष्य कभी कोई गलत कार्य ना करें सदा इच्छा कार्य कर

देवी आहो भवन तो रविषवं प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मध्यमे और अंत में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जिससे कि ईश्वर की कृपा और सहायता से वो कार्य निर्विघ्न रूप से अच्छी प्रकार से संपादित हो

इस मंत्र के माध्यम से भी हम ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि ये परमेश्वर आप बाहर और भीतर सर्वत्र विद्यमान भी हैं आप बाहर भी चारों ओर सुखों की दृष्टि के लिए अनुकूलता बनाए रखें और अंदर भी हमें उत्साह ज्ञानी ज्ञान देते रहें जिससे कि ये हमारा सत्य उदासमता कार्य अच्छी प्रकार से संपादित हो और हम इससे अच्छी प्रकार से लाभान्वित तो हों

ओम ओम ओम ओम ओम ओ चक्षु चक्षुषं नी ओद कंठी ओ ओम

डल टीश्वरी मंत्रों को बोलते समय अर्थ भी करते रहें भावना भी बनाते रहें ईश्वर की अनुभूति अपने समीप करते रहें और अत्यंत ही श्रद्धा से प्रेम से ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते हुए मंत्रों को बोले हम ईश्वर के पुत्र हैं ईश्वर हमारे पिता हैं हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ईश्वर की गोद में बैठे कर रहे हैं

परमर्शन मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर के सामर्थ्य को इस रूप में अनुभव करें ईश्वर का प्रभाव ईश्वर की शक्तियों का प्रभाव सामर्थ्य का प्रभाव इतना पड़े कि हमारे मन में ईश्वर के विरुद्ध चलने का विचार भी उत्पन्न न हो क्योंकि ऐसे सामर्थ्यशाली शक्ति शक्तिशाली ईश्वर का विरोध करने पर हम कभी कुछ शांत नहीं हो सकते

ईश्वर के के साथ ओम रा त्य समुद्रणवा समुद्र

क्ष वही चंद्रमसो धाता यहामको देव चीथिवी चा चंद

आ गो भवन धो तय संयो रवि बीच में भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये परमेश्वर ये हमारा संदेह प्रार्थना करना निर्विघ्न रूप से अच्छी प्रकार से संभावित है मनसा परिक्रमा मनसा का प्रयोग करेंगे

सभी तो दिशाओं में दूर दूर तक ईश्वर व्यापक हैं विद्यमान हैं ऐसा मन को करना, करना से विचार करने पर मन ईश्वर का ही विचार करते करते ईश्वर में ही स्थिर हो जाएगा ओम ओ प्रची गोता

नमो मोपति जो नमो रिजो नम नम हे जो स्मेषिस्म संस्म अर्थ करते रहें अर्थ विचार भावना बनाते रहें ईश्वर की अनुभूति अपने समीप बनाए रखें

दक्षिणा दिवेन्द्रोधिपतिराजिक्षिपितर नम धिको नम लक्षिषो नम ईसो नम ऐसु योष्मा व्यम विस्म जन

वृण लिखति पिता दुरक्षिता मीशवा जो नमो जो नम

जंगे तमी दिखो मिपति स्वयक्षिता

विष्णुराधिपति कर्मा शीव रक्षिता तेजो नमिपति जो नमशिद

अं धस्मोम वेदम गुपतिरिपति पिद्रो रक्षिता वर्ष विष्वाधिपति नक्षि

उपस्थान मंत्रों के माध्यम से मैं जीवात्मा अनुरूप निराकार ईश्वर में डूबा हुआ हूँ अत्यंत प्रेम से श्रद्धापूर्वक इन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की खुशी प्रार्थना उपासना करेंगे ओ म

मगन ग्योतिर जात वेद वह तवा दिशे स्वायस चिंत

दक्षुर्तवच्चा पृथ्वी सूर्य आत्मा शाह देवहितं पुराता शुक्रमचरा

पशे म शरद शत जीवे म शरद शत चेणुया

चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कृपा से हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि शीघ्रता से होते नमस्कार मंत्र के माध्यम से ईश्वर को धन्यवाद देंगे ओ न

परमेश्वर आप सुख स्वरूप हैं संसार के उत्तम से उत्तम उस्तंस सुखों को अपने उपासकों को भक्तों को देते हैं आप सदा धर्मिक कार्यों को करने वाले हैं अपने उपासकों को धार्मिक कार्यों में लगाने वाले हैं आप कल्याण के रूप में अत्यंत मंगल का करने वाले हैं इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं ओम शान

जो नम सबको चंद